चतुर्थ हो गया था पंचम चल पगन पूर्वक वैष्णव पदम गंगातरा आकांक्षा पूर्वक कथय तत तो पदम तत्परी गुढ़ा पदम अभ्य व्यय पदों प्राप्त करतेषण पूर्वक विष्णु के पद प्राप्त जो जाते हैं अंगातरा अन्य अंग साधन आकांक्षा कैसे को प्राप्त करते उच्य निर्माण निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म विवृत्का द्वन््वैर्मुक्ता सुख दुख संगेर गूढ़ पदमे विनिवृत्त ोह मनमोह निर्गत मनमोह ये निर्गमो मानमोहरि जित संगद जिता संगदोष ये ते जित संगदोष अध्यात्मन अध्यात्म है परमार्थ स्वरूप आलोचन में तत्पर है काम ये साम काम रहित द्वंदे विमुता द्वंद से रहित प्रिया प्रियादि द्वंद से रहित सुख दुख संज्ञा द्वंद का विशेषण सुख दुख संज्ञ द्वंदमुता सुख दुख संज्ञे का द्वंद्व से मुक्त सुख दुख प्रिया प्रियादि से रहित उसे विचलित नहीं होते एक स्थिति गच्छन्ति होकर के को प्राप्त करते हैं मानो न मत समोस्ति मेरे समान कोई नहीं ये मान मई ये अहंकार ये अभिवेक और अहंकार से रहित जितस संग दोषा शत्रु मित्र सन्नी अपि द्वेश प्रीति वर्जित इतना चाह बैठ है न शत्रु न मित्र पता नहीं चलता शत्रु प्राप्त हो मित्र प्राप्तो होने पर भी मित्र शत्रु में, में देश ये नहीं होता तो ते निर्माण भाष्य में निर्माण मानस्य मोह मानमोह तुम निर्गत येभ्य निर्गत ते निर्माण मोह महानोह वर्जिता जित संघोद का अर्थ है संग दस संगोद जीत संग यही जिन्होंने जीत लिए, जीता संग दोषा अध्यात्म नित्या परमात्मा स्वरूप आलोचना नित्या अध्यात्म परमात्मा स्वरूप चिंतन करना हमेशा तत्पर आ तत्पर होकर के चिंतन करते विनिवृत्त काम है निवृत्त और विनिवृत्त विशेषण निर्लप नशेषतः है निर्लप होकर के थोड़े थोड़े कहीं नहीं कुछ कुछ रहेगा कुछ चला गया इतने से नहीं पर लेप कुछ नहीं रहे समाप्त हो जाए तभी परमात्मा प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो कामना इच्छा पूरा त्याग करना पड़ेगा ये शांति विनिवृत्त तो यह सन्यासी न वही है वही सन्यासी सन्यास करने से ही सन्यासी ऐसा सन्यास नहीं कर तो खाली सन्यास नहीं सब कामना छोड़े तब तो सन्यासी तत्परा तो दिया है परमात्मा स्वरूप आलोचना नित्यास तत्परा तत्पर क्या है श्रवणादी निष्ठा ये तत्पर है तत्परता है श्रवण आदि श्रवण मनन निधि ये अंतरंग साधन है ज्ञान का उसमें निष्ठा यही तत्परता है श्रवण मनन निधि ये तीनों से अंतरंग साधन कौन ये तीनों से भिन्न अतिरिक्त कोई है अधिक अंतरंग साधना ये श्रवण मनन निधि अंतरंग साधना श्रवण करे तब तक प्रमाण संसा नष्ट हो जाए मनन शुरू हो जाए प्रमेय संशय नष्ट होता है ये जो श्रवण अभी चल रहा है इसमें श्रवण मनन दोनों श्रवण भी होता है उसके साथ मनन भी क्योंकि विचार आता है मनन भी होता रहता है तो दोनों संशय नष्ट हो जाए तो निधि वो मनन यदि परिपक्व हो श्रवण यदि परिपक्व हो गया तो मनन शुरू हो जाएगा मनन यदि ठीक हो गया संशय नष्ट हो गया तो निधिधियासन ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी वासना नहीं होता तो。 अब वासना इच्छा रखकर बैठे तो जितने ग्रंथ याद हो जाए पढ़ ले पढ़ा ले कुछ कर ले ब्रह्माकार से बहुत दूर में रहिए कुछ नहीं हुआ वासना बहुत है तो अब शुभकामना त्याग इच्छा नहीं कभी तरंग रूप से आ जाते हैं मन में कुछ वासना कभी है तो विचार करके हटाना तो पड़ता है हटाकर बैठा है हमको कुछ नहीं चाहिए तो सवर्ण मनन करने के बाद अपने आप को क्षण क्षण ब्रह्मा कार्यवृत्ति हो जाती कभी होने पर फिर निधि शुरू करता है जो निधि शुरू हो जाए तो श्रवण काल में भी निधि हो जाएगा विधान श्रवण विचार करता है उस समय हो जाएगी आते जाते समय मन में हमेशा चलेगा तो चलते फिरते भी ब्रह्म कार्य वृत्ति हो जाएगी वो निधि तब तक आवृत्ति आवृत्ति रसकृत के बार बार आवृत्ति करना तत्पर होकर के प्रमाद नहीं पूरा यही तत्पर है श्रवणादि निष्ठा इसमें निष्ठा होनी चाहिए लगातार वही वैराग्य द्वारा त्यक्त सर्वकर्माण सन्यासी का अर्थ क्या यथ सन्यासीन तो निवृत काम वैराग्य द्वारा त्यक्त सर्वकर्माण त्यक्ता सर्वकर्माणी यही त्यक्त ते, सर्व वैराग्य के द्वारा और वैराग्य नहीं आश्रम गति मिलेगा सन्यास ले लिया ये बड़े बड़े महात्मा लोग इसे करते गति देने के लिए कोई हमारे शिष्य बने उसको हम गद्दी देंगे तो ये सन्यास पद प्राप्त करने के लिए सन्यास ये स्व कर्म त्याग करना संस तो कर्म त्याग करे आत्म प्राप्ति प्रिया, प्रिया, प्रिया, प्रिया के आदि शब्द न प्रया प्रयादीर विमुखता सुख दुख रंगी प्रिय अप्रिय सुख दुख नाम उससे रहित आदि है आदिशब तद हेतु सुख दुख का साधन परित्यक्ता गच्छन त्या के मुह परिचिता किसको पदम अवय अविनाशी पद को तो तो मोहवर्जित का अर्थ मोह मोह क्या है श्रवण मनो निधि के द्वारा संजात सम्यम सम्य ज्ञान जिनको हो जाता है तो अवय पद को प्राप्त करते है तचेत पदम वेद्य कर्त अर्मती दात्र से वेद्य है ब्रह्म कर्ता से भिन्न है अभिन्न है यदि भिन्न मानेंगे तत्त पदम वेद्यम कर्तुर अन्यत कर्म कर्म तो कर्ता सन्य होता है चैत्र ग्रामम कर्ता है चैत्र ग्राम होता है कर्म वेद्य होता वेदन का विषय कर्म हो गया ज्ञान का तो कर्म कर्ता सान्य होता है तो फिर वेद्य अलग और ज्ञाता अलग हो गया तो द्वेता पाता द्वेत क्या आपत्ति अद्वैत नहीं होगा और यदि कहेंगे अवैध है तो ज्ञान नहीं होगा उसका तो पुरुषार्थ क्या होगा अपूर्म प्रेसी तत्व पुरुषार्थ नहीं ज्ञान नहीं होगा तो पुरुषार्थ क्या मुख्य साधन कैसे बनेगा तो प्राप्त मिश्र नहीं होगा ऐसा शंका मन से कहते तदेव पदम पुनर्विशिष्यते ही पद वैष्णव पद को फिर कहते न तद भाषयती सूर्यो न शको न पापक यद गिवर्तनते सूर्यो तत् न भाषे थे जो पद है अव्यय पद उसको प्रकाश नहीं करता है न शांको न पाप को चंद्र नहीं अग्निम नहीं न निवर्त जिसको प्राप्त होने पर फिर निवृत्ति नहीं पुनः जन्म नहीं होती है अतः मम तम पर धाम न संबंध थे न तद भाषयते सूर्य तम सूर्य न ओ धाम के साथ तो संबंध धाम तेज रूपम प्रकाश रूप पदम न भाष सूर्य आदित्य उसको प्रकाश नहीं करता जो स्थान परमात्मा का धाम है पद आदित्य सर्वाभाषण शक्ति मत भी सती सबका प्रकाशन करने के लिए शक्ति आदित्य में है पर परमात्मा विष्णु पद तो प्रकाश प्रकाश नहीं करता है तथा न शांक चंद्रो शे चंद्र सीय अंक उसमें का चिन्ह है चंद्रम न पापो न अग्नि अग्नि प्रकाश नहीं करते तैष्णवपद गाप्य वापस नहीं जन्म संसार में नहीं आते अतः यूरिया भाषयते धाम पदम परम मम विष्णु जिस धाम तेज रूप को सूर्यादि प्रकाश नहीं करते है वही पद है परमा पद है मेरा ओ तो परमं यदत्व न निवृतनते उत्तम जिसको प्राप्त करके निवृत्तन नहीं होते हैं। तो हैं। है तो परम पद है टीका मेहन दिया उत्तम अनुदय जो कहा गया उसका अनुवाद करके पूर्व आक्षेप करता है अभ्य का गया जिसको प्राप्त करने पर पद को निवृत्त तो नहीं होते परम पद पर नवागतिरागत गमन हे तो आगमन होगा ही क्या प्रसिद्ध है सर्वे क्षेत्र निशया पतना समुचाया संयोगाप्रयोगाता मरण जीवित <coughs> सर्वे निचया क्षयांता एक कर बहुत धन संपत्ति कुछ अंत में उसका क्षय होगा ही सर्वे निचया क्षयांता क्षयांता निचया सर्वे पतन अंता समुच्राया समुच्चय ऊपर उठ करता है चढ़ता है अंत पतन होगा संयोग विप्रयोग संयोग का संबंध होता है अंतिम विभाग हो जाएगा किसी के साथ संबंध हुआ कोई वस्तु के व्यक्ति से संबंध हुआ अंतिम विभाग हो ही जाएगा विप्रयोग अंत में मरणांत में जीवितम जीवन है तो अंत मरण होगा तो संयोग विपरय प्रसिद्ध है तो गमन है प्राप्त होगा तो फिर हो आगमन हो जाएगा विभाग हो जाएगा कथम उच्चते नाम नाते निवृत रीति तो धाम को प्राप्त करने वाले निवृत्त नहीं होते वापस नहीं आएंगे एक टीका में आक्षेपम पर परिहर दी सुनो तर कारण कहते सुनो कारण सुन। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षानींद्रििया प्रकृतिस्था प्रकृतिस्थानिकर्षति सनातन जीवभूत जीवलोके मंश एव जीवभूत सनातन जीवलोक में मन सी इंद्रिया प्रकृति सा नी जाता है जन्म परमात्मा कहते मेरा ही अंश वो अंश कैसे बताएंगे जैसे महाकाश का घटाकाश इस प्रकार है नहीं तो सावै हो जाए तो अनित हो जाएगा अंश सनातन जीव रूप अर्थात वो भिन्न नहीं अभिन्न है इसलिए अज्ञान अनिवृत होने से उसको प्राप्त होने पर फिर वापस नहीं आता तभी तो बनेगा अत्यंत भिन्न होगा प्राप्त करने पर फिर निवृत्त हो जाएगा घटाकाश घट नष्ट हो गया तो महाकाश रूप हो गया फिर उसकी निवृत्ति नहीं होती ठीक कि इस प्रकार और जन्म वर्ण को प्राप्त करता है जैसे मन स्थान इंद्रिया प्रकृति को खींच कर लेता है अपने सत्तर जो तम गुण भूतम स्थित पर इंद्रिय उनको लेकर जाता है जन्मग्रह प्राप्त करता है अज्ञान अवस्था में भाष्य में मम एव अंश अंश भाग अवय एकदेश पर्यावाचिक अंश कहो भाग उसका अर्थ है उसका अर्थ अवयव उसका अर्थ एक दश अर्थांतरम अर्थांतर नहीं एक जीवलोके जीवा जीव लोके जीवा जीवा लोक ये संसार संसार में जीवभूत सनातन मम हंस जीवभूत जीवभूत भौक्ता कर्ता इति प्रसिद्ध जो जीव कर्ता प्रसिद्ध है वह सनातन ही नित्य है टीका में भगवत प्राप्त निवृत्त्यन्तत्व तो सप्तम्यर्थ त्र कारण शुणु कारण, तत् सप्तमी उसका तो भगवत प्राप्त निवृत्न्त नहीं है निवृत्ति अंतर तो नहीं इसमें कारण सुनो जीवस्य से पर कथम उत्तर समाधि तो निवृत्ति क्यों नहीं होगी प्रश्न है और उत्तर देते कि जीव में अंश तो परमात्मा का जीव अंश होने पर भी ये दोष का समाधान कैसे हुआ प्राप्ति होने पर निवृत्ति क्यों नहीं होगी ऐसा शिक्षा करने से उत्तर देते प्रतिबिंब पक्ष में आधाय दृष्टान्त जीव ईश्वर के विषय में विचार होता है शास्त्र विद्वान का मत है एक तो है प्रतिबिंबवाद बिंब प्रतिबंबवाद ये विवरण मत के अनुसार प्रतिबिंबवाद है जीव बिम्ब रूप ईश्वर का प्रतिबिंब है बिंब रूप चैतन्य का प्रतिबिंब एक मत है जीव ईश्वर भी और एक बिंब रूप ईश्वर है उसका प्रतिबिंब जीव है क्योंकि उपाधि के कारण ही बिंबत्व है शुद्ध चैतन्य में बिंबत्व नहीं प्रतिबिंबत्व नहीं उपाधि के कारण बिंबत्व प्रतिबिंबित दोनों कल्पित उपाधि के कारण ये प्रतिबिंब बाद जीव उसका प्रतिबिंब है ईश्वर का वास्तव तो प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं होता है और तो दर्पण के माध्यम से दिखता है किंतु तो दिखता बिंब ही है बिंब प्रतिबिंब में भेद नहीं है बिंब ही दर्पण में दिखता है एक ही है प्रतिबिम्ब से अलग नहीं है ये होता है कल्पित है और प्रतिम्बवाद वो बिंब प्रतिम्ब नहीं मान करके वो अवच्छेद मानते हैं जैसे आकाश घटा अवच्छिन्न आकाश घटनावच्छिन्न आकाश महाकाश और घटा आकाश अलग है घट में चढ़ना हो तो घटाका में चढ़न की प्रती घटना नष्ट होगा तो घटाकाश नष्ट घट उत्पत्त हो की उत्पत्ति ऐसे व्यवहार होता है यह अवच्छेद को लेकर वाचस्पति मिश्र का मत है और प्रतिबाद को लेकर विवरण मत और एक आवास मत है आवासवाद ये भारतीय कार मत है प्रतिम्बवाद और आवासवाद में विशेष भेद नहीं दोनों बराबर है केवल इतने भेद है प्रतिब विवरणकार कहते बिंब से अलग है नहीं। ही नहीं बिंब रूप है और आभासवाद में, और आभास में और वो बिंबव आभासते मिथ्या है वास्तव तो नहीं प्रतिबंब सत्य तो नहीं है वास्तव नहीं है ऐसे आवासवादी है में तो और विवरण कार्य मत में प्रतिबिंब वो बिंब से अलग है ही नहीं बिंब ही है और दर्पण तत्व का कल्पना करेंगे तो मिथ्या है नहीं बिंब ही दिखता है इतने में तो ये अभी यहाँ प्रतिम्ब पक्ष को लेकर के दृष्टान्त है न प्रत्याष्टि यथा में यथा जल सूर्य का जैसे जल में प्रतिम्बित सूर्य सूर्य का अंश इसी प्रकार ही जीव परमात्मा का अंश है सूर्य सूर्यांश जल निर्मित पाए सूर्य में भी गत्ता न निवर्तते प्रतिम्ब जल में प्रतिम्बित सूर्य उसको अंश शब्द से कहते अंश ही अंश नहीं है जल के कारण ही प्रतिम्ब दिखता है जल रूप निमित्त नष्ट होने पर वो प्रतिम्ब कहा जाएगा सूर्य में वगता सूर्य में मिल जाएगा प्रतिम्ब दिखता है जल में और जल नष्ट हो गया तो प्रतिम्ब बिंब रूप हो गया सूर्य को जल चला गया मिल गया न निभरता फिर निवृत नहीं होता है अन्य जल रखेंगे तो दूसरा प्रतिम्ब होगा जो प्रतिम्ब पहले दिखता था वो प्रतिम्ब फिर नहीं आया तथा इसी प्रकार अयम अपनी अंश जीव तेन ए संगत छ जीव उसका स्वरूप है प्रतिम्ब तुल्य उसे तेन आत्मनात्मक के साथ एक रूप हो जाता है और फिर वापस नहीं आता है ये प्रतिम्ब पक्ष लेकर कहते है आगे टीका में अवच्छेद पक्ष मश्रित्य दृष्टान अंतरण उक्त दोष समाधि दर्शित ये जो दोष दिया जानने पर फिर वापस क्यों नहीं आएंगे तो अवश्य पक्ष को वाचस्पति मत को आश्रय करके अन्य दृष्टान दते घटा उपाधि पर घटादी आकाश आकाशान शासन घटाधि निमित्ता आकाशम प्राप्त न निवर्त अत उपन्न उतम यद न निवर्तन घटाद्युपाधि पर आकाश आकाश व्यापक सर्वत्र अंधारे घट के अंदर भी है घट आकाश उसको घटा आदि उपाधि के द्वारा परिचिन्न परिचिन्न हो गया अपरिचन आकाश लोग मानते किंतु नानते परिचन्न होने से उपाधि हो गया घट घटा आदि उपाधि परिचिन्न आकाश घटा आकाश हुआ उसको घटा आदि आकाश कहते वो आकाश कांस नो आकाश को निरवे कहते फिर भी घटा आकाश सर्वत्र नी घटे अंतर है घटे बार नहीं वेदांत के अनुसार तो आकाश सावे वैज्ञानिक के लोग नए के लोग आकाश को निरवय करते नित्य मानते तो भी होने पर भी घटा आकाश जहाँ घटे वहाँ घटा में घटा आकाश नहीं मानते ना तो वहाँ भी अंशतुल्य हो गया अंश नहीं होने पर भी अंशतुल्यवहार हो। होता है घटादी आकाश आकाश अंशन आकाश का अंशर होता है घटा घटादी निमित पाए घटक के कारण ही घटाकाश घट नष्ट हो गया तो घटा आकाश आकाश एक है एक हुआ वहाँ कुछ एक होने का नहीं केवल जो उपाधि घट है वो नष्ट हो गया तो उसके कारण ही दृष्टि भेद दृष्टि होती थी घटाकाश से भेद बुद्धि होती व्यवहार होता और जो उपाधि नष्ट हो गया आकाश हम आकाश को प्राप्त कर लिया आकाश हो गया न अनिवृत्त नहीं होता है आकाश रूप हो गया इति एवं इसी प्रकार जीव अपने उपाधि के कारण अंतर्ण ज्ञान के कारण अलग भेन मानता है ज्ञान हो गया उपाधि नष्ट हो गया तो ब्रह्म स्वरूप अपने पहले से अत उपन्नम यदत्वा न निवर्त इसलिए जो कहा है यद ग निवर्तन तो जो निवृत्त नहीं होता है ये पर आक्षेप साम आक्षेप का समान अत उपपन्न एक पर तदम जीव सयुत शंका करते परमात्मा निरवय जीव उसका अंश कैसे होगा अयुतम शंका कहते नु निरवय से परमात्म कवयव एक परमात्मा पर साक्षी जेता केवल निर्गुणस्य अकल, आ, के तो आ, अकल का निर्गुण किले तो सती है अकलपुरुष आ उसमें द्रव्य नहीं बुद्धे गुणे न आत्म गुण हिराक्रमात्र उसमें जो परिमाण कहा गया है बुद्धि गुणों को लेकर कहा गया वस्तु तो उसमें नहीं अस्तुर अनुनादि कहकर सब का परिमाण का निषेद कर दिया निषेद करने से कोई उसमें परिमाण ही नहीं।, नहीं और वो वह एक अद्वितीय वस्तु अद्वित वस्तु उसके बाद वस्तु वस्तु रहित रहित अनंतम ब्रह्म शुद्ध ही सद्र एक अद्वित एक अद्वित अगर के स्वगत सजातीजाती भेद का निराकरण क्या स्वगत वेद होता है सवय वस्तु वृक्ष भेद पत्र पुष्पला भी स्वगत भेद अर्थात निरवय निरवय में परमात्मा न अवय कैसे होगा एक दूसरे कैसे टीका में तरवय वत ही थी निरवय परमात्मा क्यों सावे वस्तु सा विनाश प्रसंग विभाग जो सावे वस्तु है उसका नाश हो जाएगा अवय का विभाग हो जाएगा अवय वाला ही सावय अवय मिल करके सवैव वस्तु बनता है अवयव का संयोग होकर सावयव बना संयोग विप्रय हो जाएगा नष्ट हो जाएगा तो अवय भी नष्ट हो जाएगा विनाशी हो जाएगा वस्तु तो निरंश्या कल्पनाया अजीब अंश भविष्य सिद्धांतिकता है वस्तु तो निरवय परमात्मा है कि अंश जो कहा कल्पना सिद्धांत है निरवय है वास्तव और कल्पित तो अंश है वस्तुत तो कांश नहीं पर जिस प्रकार वस्तुअसंसारी तो ब्रह्म है निर्धर्म के और अविद्या माया क्या संसारित है कल्पित तो संसारित्व तो और पारमर्सिक संसारित दोनों में कोई विरोध नहीं इसी प्रकार कल्पित कल अंशत् वस्तुत निरंशत्व नई सदस्य अभीद्यात उपाधि पर छिन्न एक अंश इव क्या छन्न अविद्यादि तत्परछना देहरादी एक अंश इव कल अंश जैसे कल ठीका वस्तुतस्तु जीव से नशत्व परमात्म तावृतः दर्शित तो जीवअ वस्तुता नहीं हंस युव हंस नहीं परेशावतृत तद्रुप ही पहले बताया क्षेत्र दर्शित अयम अर्थ क्षेत्राध्याय विस्तर त्रयदशाध्याय क्षेत्र क्षेत्र में क्षेत्र कह करके जीव परमात्मा है कि विस्तार से दिखाया कल्पित है, जीव वस्तु तदात्मा न संसारी तम उत्क्रांति यदि जीव पर अंशत् अंशरूपे कल वस्तु तदात्मा वस्तु जीव आत्म पर तो नरित्र से तो फिर जीवन में संसारित क्यों तो ब्रह्मरूप संसारी ही संसारीवा नहीं होगा और उत्क्रमण में क्यों होगा ऐसा शंका करता है कथम च यह प्रश्न है जीवन यदि वस्तुतः अंशन नहीं है कल्पित है ब्रह्म रूप ही कथन संसारती उत्क्रामती संसार को कैसे प्राप्त करता है देह से उत्क्रमण कैसे होता है यहाँ तो प्रश्न हुआ जीव से संसरण उत्क्रमण उपादय उपक्रम उपक्रमते। जीव संसार को प्राप्त करता है उत्क्रांत होता है इसका प्रतिपादन करने के आरम्भ करते मन इंद्रिया मन मनः ये, ये इंद्रिया तान इंद्रिया मन स्थापित पांच ज्ञान इंद्रिया और मन एक सत्र हो गया मन सुन इंद्रिया सत्री पांच इंद्रिया प्रकृति स्थानी प्रकृत स्थितानि प्रकृति के अपन स्थानीय कर्ण स्थितानि सत्तर गुण से उसका पदार्थ उसमें भूतरूप से इंद्रिय इंद्रियो गोलक में स्थित होकर के होकर आकर्षती वही मनुष्य इंद्रियों को खींच करके लेता है मनुष्य स्थानी प्रकृति कर सती खींच करके लेता है जीव उपाधिक से उपाधिक किस समय कैसा है आगे कहने का किस समय से खींचता है कश्मीर काले शरीरं यदा शरीर यद्पन यमती गृहत्ता संयाति वायुर्गंधा स शरीरम यदा अवापनोति यदा शरीर को प्राप्त करता है ये उत्क्रमण करता है ईश्वर ही ये देहादि संघात का स्वामी एता संयाति सं इंद्रियानी को लेकर जाता है जीव जब जाता है वायुर्गंधा निवास यथा वायु आशयाद गंधान गंध को लेकर वायु चले जाता है आश्रय पुष्प आदि आश्रय उनमें गंध को लेकर भाग्य जैसे जाता है जैसे जीव जो उत्क्रमण करता है कर्म समाप्त हो गया प्रार्थना समाप्त हो गया मरण प्राप्त होता है आगे कर्म फल देने के लिए जिस लोग जाएगा वो जीव जाता है इनको लेकर इंद्रियों को लेकर पूरा सूक्ष्म को लेकर के ठीका नहीं स्वस्थान स्थित नाम इंद्रिया नाम आकर्षण से कालम पृछती स्वस्थान स्थित इंद्रियो का आकर्षण होता है जीव के द्वारा किस समय कसम निकाले ठीक है जीव से उत्क्रांति न ईश्वर से आशंक ईश्वर श्रद्धार समार उत्क्रामत ईश्वर ईश्वर के उत्कर्ण करेगा उत्कर्ण तो जीव का है वास्तव में यद चाहते यदाचापी उत्क्रामत ईश्वर ईश्वर का अर्थ करते देहादि संघात स्वामी देहादि संघात स्वामी ईश्वर है जीव ही यहाँ ईश्वर नहीं परमात्मा का उत्क्रम नहीं तदा वही परमात्मा ही सोपाधि को जीव बनता है कर्सती श्लोक द्वितीय पादो अर्थवशात प्राथम्य न तो कर्षति को लेकर यहाँ संबंध करना पूर्वश्लो का द्वितीय पादो अर्थवशात प्राथम्य पहले तब कर्षण करता है इंद्रियों को यदा पुर्वस्मा शरीर आपनोति एक स्वर छोड़कर दूसरे स्वरे प्राप्त करेगा मरने के बाद कर्म समाप्त होने प्रार्थकर्म सामने सामने आगे नए फल देने होगी गृह इंद्रिया मन सियाती किमिव कैस दृष्टान्तवायु पवन गंधा पुष्पा है लीका उत्क्रांति अनतरभावि गतिर अर्थवशात उत्क्रामण करता है उत्क्रांति अनंतर भावी नहीं करती उसके अवधि गमन यादि उत्क्रामण करने पर जाता है यह अर्थवशात कहा गया अवशिष्टान श्लोक अक्षर आचार्य यद आज पूर्व मा शरा प्राप्त करता है तो ये इंद्रियों को लेकर के सूक्ष्म को लेकर जाता है तो द्रें द्रें द्रें द्रें द्रें द्रें द्रें। ये प्रथम श्लोक में काल आयथ पाठ प्रथम श्लोक की अवतरिका में आयथ टीका नीचे से द्वितीय आत्मतत्वाजान य संसारे तो ज्ञान मुख्यानुकूल अथ अर्जुन किं तदि अपुष्टी तत्व भगवान्तवा अर्जुन ने पूछा नहीं फिर भगवान ने कहा श्री भगवान हुआ तो प्रश्नाभावे भी तस् तद्युत्न अभिमान ये जो है प्रश्न तो अर्जुन ने नहीं किया प्रश्न नहीं होने पर भी तस्कार अर्जुन से तद वित्पादन अभिमान्य अभिमान इच्छा है अभिप्राय अर्जुन प्रश्न तो नहीं किया किन्तु जानना चाहता है उसकी इच्छा है उसके चिन्ह से लिंग से जान करके भगवान करते तो आत्म तत्व का वित्पादन करने का अभिमान अभिप्राय अर्जुन का ऐसा होने से भगवान उत्तर दिया तद विदन अभिमान आता है तर्जुन से तद विदन आत्म तत्वन करने के अभिप्राय होने से भगवान ने बिना पूछे उत्तर कुछ समय कुछ समय सा, कुछ शब्द से अभिप्राय पता चलता है कुछ शब्द नहीं कहे मुखा आकृति देखकर के निश्चय होता है वो जानना चाहता है तो फिर उत्तर देते हैं मन संस्टान इंद्रियाणी एवं प्रश्न द्वारा विशेषत दर्शे थी मनुष्टान जो पहले था कहा प्रश्न देकर विशेष दिखाते है भाषा में कहानी वो कौन इंद्रिय है कौन कौन है? रसनं श्रोत्र चक्षुस्पर्शन चशन घ्रनमे अधिष्ठा मन विषयानुपेवे मान, चक्षु स्पर्शनम रसन ग्रहण प्राण इंद्र का नाम ले लिया अयम मन अधिष्ठाय और के मनवीय इंद्रिया अयम जीव अधिष्ठा सब इंद्रिया में आश्रित होकर के विषयान विषय ग्रहण करता है च च ष्ठम निश्चय हो गया प्रत्येकम इंद्रे ने सहस्थ इंद्र के साथ होकर के देहस्थ जीव विषयान् विषय सेवन शब्दी उपस्थित विशेष टीका में जीव, अयो शरीर श्लोक शरीर यद आपनोति अष्ट श्लोक श्लोक देहादत्म अतिरिक्त मुक्ति आत्मा भिन्न गया, है्रोत्र चक्ष स्वाभिषित विषय यहाँ कर्ण प्रवर्तक अतिरिक्त आत्मा देहेशात्मा कहकर के श्रोत्रचाद यवर्तकदीशा जीव अपने इष्ट विषय में स्वाभिले इंद्रियो को प्रवृत्त कराता है तो, इसलिए क्या होगा जीव कर्ण से भिन्न है क्योंकि कारण का प्रवर्तक तेज्य अतिरिक्त आत्मा तेभ्य इंद्रिय आत्मा भिन्न है तरी तम उत्क्रांति आदि कुर स्वरूपत्वाद किमित सर्वे न पश्य ऐसे जीव उत्ता उत्क्रमण आदि करने वाले तो स्वरूप अपना रूपे सब लोग क्यों देखते नहीं आशंका एवं देहगतम देहात देह में है देह से उत्तराण जो करता है उसके लिए कहते उत्क्राम स्थित भुंजान व गुणानितं पश्यन्ति पश्यन्ति पश्य ज्ञान चक्षुष उत्क्रम तत्क्रमण कर्तव्य जीवक स्थित गुणानीतम भुंजान्ब से तो नाम ज्ञानी ज्ञानी उसको नहीं देख पाते पूर्व तो तो? सर्व को त्यागृत है मरण काल में स्थिति जब प्रार्थ कर्म जब तेहित है भूंजान वो करता है शब्दी उपलब्ध मनम शब्दा करता है करता है, गुणा अनितम, सुख दुख गुणेर मोहाख्य गुणेरातम सत्तम गुण कार्य सुख दुख हो युक्त होकर <coughs> सन्नीतम दर्शन योग्यमी विषयपार आत्मा सर्वे न पश्य भगवत अनुप्रोश दर्शे सन्नीतम जितने सन्निहित है उससे भी ये सन्नीत है सन्नीतम उससे बढ़कर और कोई सन्निता नहीं, नहीं। तो अपना भी। दर्शन योग्य में ज्ञान के योग्य है आत्मा किंतु विषय पार विषय पार पर विषय के दिन होने से ही आत्मानुसार भी न विषय दृष्टि होने पर ही आत्म दृष्टि नहीं होती आवृत चक्षु कश्चित धीरे उसको दिखता है क्योंकि पाण शिक विषय को से कोई साक्षात्कार नहीं कर पाते भगवत तो अनुक्रोश हो उसमें अनुक्रश पश्चात हो उसमें दिखाते कि हो दुर्भाग्य तो लोग तो उसमें दुखी होते उसके पीछे वो भी भगवान कहते दुर्भाग्य अपना स्वरूप है अत्यंत सन्नीतम है फिर उसको नहीं दिख पाते एवं भूतम एनम अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, अत्यंत दर्शन के विषय प्राप्त होने पर मूढ़ा विशेष मूढ़ा विषय भोग बलाकृष्ट चेत चेतस्तया दृष्ट और अधिष्ट विषय के जो भोग की इच्छा है भोग, भोग बला भोग के बल भोग के कारण बलाकृष्ट चेत बल से आकृष्ट चेतस्तया उनका चीत आकृष्ट हो गया भोग के दिश्टा दिश्टा के आकृष्ट हो जाता है का तो विशेषण अनेकूढ़ा नानुप्य नहीं देखता है उपदेश करने पर ही बार बार अहो कष्टम वर्त थे इसे अनुकृष भगवान दिखाते दया दिखाते अहो कष्ट दुर्भाग्य में तरीके शाम आत्मदर्शन तथा आत्मदर्शन किसको होगा ये पुनः प्रमाण जनित प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा प्रमाण जनित ज्ञान चक्ष जनित प्रमाण जनित तो प्रमा जनत प्रमाण जनता प्रमाण जनित ज्ञानं प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा ते प्रमाण जनित ज्ञान चक्ष प्रमाण जनित ज्ञान ही उनके चक्षु उसके द्वारा दिखते न क्या द्वारा ये न पश्य ज्ञान चक्षुष पृथक अनात्मा का निराकरण करके आत्मा का चिंतन करते हैं। दिखते ज्ञान चक्षुशब्देन न्यायानुगृहित शास्त्र ज्ञान साधन उक्त तत्कम इदानीं शास्त्र मेन न्यायानुगृहित आत्म पश्य ज्ञान चकुशब्दिख्या क्या अनुगृहित शास्त्र शास्त्र प्रमाण अन्याय से युक्त अनुगृीत शास्त्र प्रमाण शास्त्र प्रमाण युक्त से युक्त मनुक्त ज्ञान का साधन का शास्त्र मेरे न्यायागृहित पश्यता न्याय अनुगृहित शास्त्र से आत्मज्ञान हो जाएगा उत्तर दीते नीत केचित् नैनं योगिन पश्यत्मस्थित यतनोप्यकृता नैनम पश्येतस एनम आत्मन्यवस्थित यतनोगिश्यत्मनक यत्न करने वाले योग अभ्यास करने वाले शुद्ध अंतरण वाले आत्म अवस्थित पश्य अकृत आत्मा जिनका अंत कोण शुद्ध नहीं असंस्कृता आत्मा है अंत को शुद्ध नहीं यन तो भी एनाम अचेत न पसंद अचेत अभिवेकी लोग असंस्कृत आत्मा अंत जिनका शुद्ध नहीं यत्न करने पर भी नहीं साक्षात्कार करते हैं और अंत को शुद्धि चाहिए शास्त्र प्रमाण है, युक्ति है, सब होने पर भी अंत शुद्धि नहीं हो संस्कृतन नहीं है, तो विवेक नहीं है, तो ज्ञान नहीं होगा में हा प्रायतन प्रायतन करते क्या प्रयत्न है मनन करते शब्द शब्द से यत्न करने पर भी योगिश्चार योगी मत सहित चिता चित्तचित शासन कर दिया प्राणायाम कर दिया चित्त सामित होना चाहिए योग चित्तवृत्ति निरोध हैत्म पश्य अहमस्मी तो लमें उपलब्धि साक्षात्कार करते चाक्षुष अयम अहमस्हमस्में ब्रह्म ज्ञान आत्मनि अवस्थित आत्मा स्थित है पर आत्मा का स्वश्याम बुद्धो अवस्थितम अपने बुद्धि अंतक स्थित है यद्यपि सर्वव्यापक है तथा अंतरण उसकी अभिव्यक्ति होती इसे हृदय से अर्जुन होगा आत्म ने अवस्थित अंतर्णित कहा गया क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति साक्षात्कार होता है अवस्थितम योपि शास्त्रादि प्रमाण अकृत आत्मा शास्त्रादि प्रमाण से यत्न करने तो पर भी जो अकृत आत्माना है हाँ, उसका असंस्कृत आत्मान असंस्कृत आत्मा है ऐसा आत्मा अंतकोण जिनका संस्कृत शुद्ध नहीं है शुद्ध कैसे होता है तप सा इंद्रिय जय दुश्चरता अनुपरता अशांत दर्प आत्माना जो तप इंद्रिय जय करके अंतकोण शुद्ध जिनका नहीं हुआ और दुश्चरिता अनुपरता दुश्चरित्र निषिद्ध कर्म से उपरत नहीं है अशांत दर्प आत्मा उनका दर्प शांत नहीं हुआ ये लोग प्रयत्न करने पर भी प्रयत्न करो भी नहीं पश्य साक्षात्कार नहीं कर पाता चीत अविवेकना अंत को शुद्धि होनी चाहिए आचारहीनम पूनति बेरा शुद्ध सदाचार होना चाहिए और तप इंद्रिय का जीतना कामना का अभाव हो दुश्चरित्र से उपरत दर्प घमंड समाप्त हो तो सर्वण मनो फलप्रद होता है नहीं तो ये अंत शुद्ध नहीं दर्प आदि इंद्रिय लौल्य से निवृत्त नहीं वोश्चरत उपरत नहीं हुआ, तो शास्त्र ग्रंथ तो कंठस्थ हो जाएगा प्रवचन अध्यापन संभव है, सौकर्षता है किंतु प्राप्त नहीं वह साक्षात्कार नहीं होगा में भगवान कहते हैं यथंपिप नयन पश्य श्रवण मन कर्ण पर भी नहीं टीका असंस्कृता प्रकटये असंस्कृत आत्म के तप सा जय ने जो दुश्चरिता अनुपरता तप इंद्रिय जय के द्वारा जो शुद्ध नहीं हुआ दुश्चरिता अभिरती फल कथी जब दुश्चरित है उसे विरति नहीं है नहीं है कुकर्म से तो अशांत दर्प आत्मन दर्प समाप्त नहीं होता है अशुद्ध बुद्धि नाम अभिवेकी नाम वो अभिवेकी बुद्धि नहीं सदपि श्रवणादि न फलव श्रवणादि करने पर भी सफल नहीं होता है बुद्धिशुद्धि दर्प घमंड समाप्ति अमानित अदंबित महिंसाक्षा जम ज्ञान के साधन का आ गया ये सब होने पर ज्ञान होता है केवल श्रवणादेश नहीं प्रयत्न क्वंनों अविवेकिन न पश्य शो मित्रु